भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध साल्व उद्धार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुँह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर कर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर आठ बाण मारे चार बाणों से उसके चार घोड़े और एक एक बाण से सारथी धनुष ध्वजा और उसका सिर काट डाला इधर गद साकी सांब आदि यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संघार करने लगे सौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्जने काट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार सत्ताईस दिनों तक चलता रहा उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे राजस्व यज्ञ हो चुका था और शिषपाल की भी मृत्यु हो गई थी वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों ऋषि मुनियों कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया अब शिष्यपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और शोभपति साल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा दारुक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल्व के पास ले चलो देखो यह सालव बड़ा मायावी है तो भी तुम तनिक भी भय न करना भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल्वों की ओर ले चला भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी उसे देखकर कर यदुवंशियों तथा शालों की सेना के लोगों ने युद्धभूमि प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया परीक्षित अब तक शालों की सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक की समान जान पड़ती थी उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए इसके बाद उन्होंने सालों को सोलह बाण मारे और उसके विमान को भी जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से चलनी कर दिया ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपने किरणों से आकाश को भर देता है सालों ने भगवान श्री कृष्ण की बाई भुजा में जिसमें सारंग धनुष शोभामान था बाढ़ मारा इससे सारंग सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा यह एक अद्भुत घटना घट गई जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे तब सालों ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यो कहा मूढ़ तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिषपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिषपाल असावधान था तूने उसे मार डाला मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजेय मानता है यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर कोई लौट नहीं आता भगवान श्री कृष्ण ने कहा रे मंद तू बृथा ही भहक रहा है तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौज सवार है सुरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल्व के जत्रु स्थान हसली पर प्रहार किया इससे वह खून उगलता हुआ काँपने लगा इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब शाल अंतर ध्यान हो गया इसके बाद दो घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहू श्री कृष्ण शाल तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं साल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा मूर्ख देख यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा मायावी सालों ने इस प्रकार भगवान को इसे बचा मायावी सालों ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं वे यह घटना देखकर दो घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए परंतु फिर वे जान गए कि यह तो सालों की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैदानों ने बतलाई थी भगवान श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में सचेत होकर देखा न वहाँ दूत है और न पिता का वह शरीर जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिखकर लुप्त हो गया हो उधर देखा तो साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए प्रिय परीक्षित इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है कहां अज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय तथा कहां वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है एक रस है भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहां है बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म-संबंधी अनतंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं उन संतों की परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है अब साल्व भगवान श्रीकृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से साल्व को घायल कर दिया और उसके कवच धनुष तथा सिर की मली को छिन्न भिन्न कर दिया साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा गिरने के पहले ही साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा सालों को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकानीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभामान हो भगवान श्री कृष्ण ने इस चक्र से परम मायावी साल्व का कुंडल किरीट सहित थिरधड़ से अलग कर दिया ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने बद्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था उस समय साल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे परीक्षित जब पापी साल्व बर गया और उसका अभिमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया तब देवता लोग आकाश में धुन्दुभियाँ बजाने लगे एक इसी समय दंत अपने मित्र सुषपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुँचा